कवितावली उत्तरकांड शंकर स्तवन चाहै नरिक अंग मांगने को देवो सुभाव सिद्ध कोसो बारी चारित बुंद चारिद्वपुरारीत फलचारि लेत सेवासाची मानसौ तुलसी भरोसो न भवे भोरा नाथ कोटिक कलेश चार कोतौकसो दारिद दमन दुख दो सदा मदन मथन भगवान शंकर वाले से सोसोपचार में से किसी भी अंग की इच्छा नहीं करते वे तो केवल देना ही जानते हैं यह उनकी स्वभाव सिद्ध आदत है यदि उन पर पानी की चार बूंदे भी डाल दी जाए तो उसे ही वे सच्ची सेवा मान लेते हैं और उसके बदले में चारों फल दे डालते हैं तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम्हें विश्वेश्वर भगवान भोला का भरोसा नहीं है तो भले ही करोड़ों क्लेश करो और खाक छान छान कर मर जाओ पल्ले कुछ पढ़ने का नहीं संसार में सूल पाणी श्री महादेव जी के समान दारिद्र को दूर करने वाला तथा दुख और दोषादी का दहन करने के लिए दावा रूप कोई दूसरा दयाल दानी नहीं है काहे को अनेक देव सेवत जा गये मसान खोवत आपन सठ होत हठ प्रेतरे काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय जाचत नरे सदेश के अकेतरे तुलसी प्रतीत बिन त्याग प्रयाग तनु धन ही कहे तदान देत कुरु खेतरे पात दय धतूरे के दय के भवे सुरे को संपदा भवेश नलेतरे अरे अनेक देवताओं की उपासना में लगा रहकर मसान क्यों जगाता है अरे मूर्ख इस प्रकार तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर पूर्वक प्रेत क्यों बनाता बनता है अरे अज्ञानी तू करोड़ों उपाय करके दौड़ दौड़ कर क्यों मरता है तथा देश देश के राजाओं से क्यों याचना करता फिरता है तुलसीदास जी कहते हैं बिना विश्वास के ही तू तो प्रयाग में में देह त्याग करता है है तथा धन के लिए ही तू तो देता है। उससे भी तुझे क्या लाभ होगा अरे भवनाथ को धतूरे के दो पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हें भलावा देकर से सहज ही में इंद्र की संपत्ति क्यों नहीं ले लेता संधन गयंद धन धाम नि कर कर् निहू न पूजय क्वय बनिता तपू तपावन सुहावन और बिनय विवेक विद्या सुभग शरीर जय यहाँ ऐसो सुख परलोक शिवलोक ओक जाको फल तुलसी सो सुनो सावधान पय जाने बिनु जाडे कैरिसल के कबहुक शिवई चढ़ाए भय है बेल के पतवा जय जिसके यहाँ रथ हाथी और घोड़ों की कतारें लगी हुई है अच्छे अच्छे योद्धा तथा धन धाम की भी अधिकता है और जिसकी करनी को भी कोई नहीं पहुंच सकता जिसकी स्त्री अत्यंत पुत्र बड़ा सदाचारी और सुंदर तथा जिसे विनय विवेक विद्या और सुंदर शरीर प्राप्त है तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार उसे जो यहाँ ऐसा सुख प्राप्त है और परलोक में शिवलोक में स्थान मिलता है यह सफल जिस कर्म का है उसे सावधान होकर सुनो उसने जान कर बिना जाने कर, खेल में ही किसी समय श्री महादेव जी पर बेल के दो पत्ते चढ़ा दिए होंगे रति सी रमन सिंधु में खला अमनिपति अनेक खलाअमिपते हाथ के, संपदा समाज देखलाज सुरराज हो के सुख सब दिन है फूल के धतूर के द्वे दीहे वे है बारक पुरारि पर जिसके रति के समान सुंदरी स्त्री है जो आसमुद्र भूमंडल का अधिपति है जिससे परास्त होकर अनेकों राजा लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं जिसकी संपत्ति और सास समाज को देखकर देवराज इंद्र को भी लज्जा होती है इस प्रकार जिसे विधाता ने सभी प्रकार के सुख जुटा कर दिए हैं जिसे श्लोक में ऐसा सुख है और प्रलोक में इंद्र पद प्राप्त होता है उसे यह सब जिस कर्म का फल मिला है उसे तुलसीदास विचार कर कहता है उसने या तो आख के चार पत्ते अथवा धूरे के दो फूल एक बार महादेवी पर डाल दिए होंगे ही नाम राम ही के उदर भरत हों दीबे जोग तुलसी न लेत का कछुक निखी भलाई भाल पोच न करत हों पर जो को रावरो है जोर करे ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हों पाई के उराहनो उराहनो नदी जो मोही काल कला का कहे निबरत हों हे श्री महादेव जी मैं आप ही की पुरी में रहकर श्री गंगा जी का सेवन करता हूँ तथा राम के नाम पर टुकड़े मांग कर पेट भरता हूँ यह तुलसी कुछ देने योग्य नहीं है तो किसी का कुछ लेता भी नहीं भलाई तो मेरे भाग्य में ही नहीं लिखी परंतु मैं कोई बुराई भी नहीं करता इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति आपका भक्त कहलाकर भी मुझसे बलात्कार करता है तो उसका वह बल प्रयोग दीन होकर आपके द्वार पर निवेदन कर देता हूँ एकाशीनाथ मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी से उलाहना पाकर मुझे उलाहना मत देना कि तुमने मुझे अपने कष्ट की सूचना क्यों नहीं दी इसलिए मैं काल की करतूत आपसे कहकर छुट्टी ले लेता हूँ गुसाई जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर काशी के बहुत से विद्वानों को सहन नहीं हुई वे लोग तरह तरह से उन्हें कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करने लगे उस समय गोसाई जी ने यह कवित्व रथ के श्री महादेव जी के यहाँ फरियाद की चेरो राम राय को सुजस सुनते हर पाई तर सुरसरती सुरसरिति वामदेव राम को स्वभावशील जानियत ना तो नेह जानियत रघुवीर भी होम अधूत वेतन विषमहोत भूतनाथ तुलसी बिकल पा बचत कुर हों मे तो अनायास का शिबास खास फल जाइए तो कृपा कर निरुज शरीर हों हे शंकर मैं महाराज राम का दास हूँ आपका सुया सुनकर आपके चरणों में श्री गंगा जी के तट पर आ बसा हूँ हे महादेव जी आप श्री रघुनाथ जी का और हमारा संबंध तो जानते ही है मैं जी से ही डरता हूं। हे भूतनाथ मेरे इस आदि भौतिक शरीर में बड़ी प्रबल पीड़ा हो रही है इससे तुलसीदास बहुत व्याकुल है इस कुत्सित पीड़ा से मैं घुला जाता हूँ आप रक्षा कीजिए इससे तो यदि आप मार दें तो अनायासी काशीवास का मुख्य फल प्राप्त हो जाए और यदि जिलाना चाहे तो कृपा करके मेरा शरीर निरोग कर दीजिए एक बार भैरव जी ने गोसाई जी की पूजा में दर्द उत्पन्न कर दिया था उस समय उन्होंने इन तीन कवितों द्वारा श्री विश्वनाथ की प्रार्थना की थी जी बै नलाल सा दयाल महादेव मोहित मालूम है तो को हिमर बे पुराम के गुलामन को काम तरु अवलम्ब जगदम्ब सहित चहत हों रोग भयो भूत सो कुसूत भयो तुलसी को भूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु जाइये तो जान की रमन जन जान जिये मारिये तो माघ मित सुधिये कहतु हों हे दया मैं महादेव जी। मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है यह आप जानते ही हैं कि मैं मरने के ही लिए काशीपुर में रहता हूं। हे कामारी आप भगवान राम के दासों के लिए कल्प वृक्ष के समान है मैं जगन माता पार्वती जी के सहित आपका आश्रय चाहता हूं। भैरव जी के प्रेरणा से यह रोग भूत की तरह मेरे पीछे लग गया है जिसके कारण इस तुलसीदास को बड़ा कष्ट हो रहा है अतः हे भूतनाथ आप रक्षा कीजिए मैं आपके चरण कमल पकड़ता हूँ यदि मुझे जिलाना है तो जानकी वल्लभ का दास जानकर जिलाइए और यदि मारना है तो आप से साफ साफ कहता हूँ मुझे मोह मांगी मौत दीजिए मृत्यु तो मैं स्वयं भी मांगता हूँ प्रसन्नता पूर्वक दीजिए भूत भव भवत पिशाच भूत प्रेत प्रिय आप समाज शिव आपनी के जानिए नाना बेस वाहन विभूषण बसन बस खान पान बल को बे राम के गुलाम प्रीत सुधी सब सब सोने भूत सब ही को ये। तुलसी की सुधारे के मेरे माये बाप गुरु शंकर भवान ये हे पंच महाभूतों के कारण स्वरूप शिव जी आपको भूत प्रेत एवं पिशाच प्रिय हैं आप अपने समाज को अच्छी तरह जानते हैं उनके वेश वाहन आभूषण वस्त्र निवास स्थान खानपान, बलि और पूजा विधि अनेक प्रकार के हैं उनका कौन वर्णन कर सकता है राम के दासों का व्यवहार और प्रेम तो सीधा साधा होता है वे सभी से प्रेम रखते हैं और सभी का सम्मान करते हैं अतः मेरे व्यवहार से मेरा सम्मान बढ़ा देख जो भैरव जी ने मुझे दंड दिया है उसमें मेरा क्या अपराध है अब तुलसीदास की बात तो श्री भूत के सुधारने से ही सुधरेगी मेरे माता पिता और गुरु तो श्री शंकर और पार्वती जी हैं